श्रीमद्भागवत महापुराण चतु स्कंध अथ चतुर्वशोध्याय पृथु की वंश परंपरा और प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश मैत्रेवाच विसोधिराजा से पृथुपुत्र पृथुस्रवा यवीभ्यो ददा का भ्रातृभ्यो भ्रातृभत्सल श्री मैत्री जी कहते हैं विदुर्जी महाराज पृथ्वी के बाद उनके पुत्र परम जसस्वी विजिताश्व राजा हुए उनका अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था इसलिए उन्होंने चारों को एक एक दिशा का अधिकार सौंप दिया हरिअायादि सत्प्राचिम धुम्रकेशा जक्षिणाम प्रतिचिमृक संज्ञा जतुर्याम द्रवण से विभु राजा विद्यादास ने हरयक्ष को पूर्व धूम्रकेश को दक्षिण वृक्क को पश्चिम और द्रविण को उत्तर दिशा का राज्य दिया अंतर्धान गतिम चक्रल्ध्ंतर्धान संगित अपत्यत्र सम्मतम्। उन्होंने इंद्र से अंतर्ध्यान होने की शक्ति प्राप्त की थी इसलिए उन्हें अंतरधान भी कहते थे उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था उससे उनके तीन सुपुत्र हुए पावक पौमान सह सुचि हृत्यग्न पुरा वशिष्ठ सा पादुदुत्पन्ना पुनर्योग उनके नाम पावक पौमान और शुचि थे पूर्व काल में वशिष्ठ जी का शाप होने से उपरयुक्त नाम के अग्नियों ने ही उनके रूप में जन्म लिया था आगे चलकर योग मार्ग से ये फिर अग्नि रूप हो गए अंतर्धान या इंद्रम तार विद्वान अंतर्धान के नभस्वती नाम की पत्नी से एक और पुत्र रत्न हविर्धान प्राप्त हुआ महाराज अंतर्धान बड़े उदार पुरुष थे जिस समय इंद्र उसके पिता के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हर कर ले गए थे उन्होंने पता लग जाने पर भी उनका वध नहीं किया था राीर्घ सत्र राजा अंतर्धान्य कर लेना दंड देना जुर्माना वसूल करना आदि कर्तव्यों को बहुत कठोर एवं दूसरों के लिए कष्टदायक समझकर एक दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राज का छोड़ दिया तथा पुरुष परमात्मा लोक था पाम तामाप कुशले न समाधि यज्ञ कार्य में लगे रहने पर भी उन आत्मज्ञानी राजा ने भक्त भय भंजन पूर्णतम परमात्मा की आराधना करके सुदृढ़ समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त किया अविर्धाना विदुरा सुन बदम गयम शुक्ल कृष्णम सत्यम झित व्रतम विदुर जी हविर्धान की पत्नी हविर्धानी के बरही सद गय शुक्ल कृष्ण सत्य और जितव्रत नाम के छह पुत्र पैदा किए बरिषत सुमहाजापति क्रिया कांड सुनिष्णा तो कुरुश्रेष्ठ विदुर जी इनमें हविधान के पुत्र महाभाग बरहिषद यज्ञादि कर्मकांड और योगाभ्यास में कुशल थे उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया यसेदम देव यजनम अनुयज्ञम वितन प्राचीन अग्रह कुशैरासेन आस्त्रित उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि यह सारी भूमि प्रू की और अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई थी इससे आगे चलकर वे प्राचीन बरही नाम से विख्यात हुए सामुद्रिम देवेवो उपये मे सतद्रुतिम याख्य चारु सर्वांगी किशोरी सुषवलता चकमेग्नि सुखीमिव राजा प्राचीन बर्ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या सतद्रुति से विवाह किया सर्वांग सुंदरी किशोरी सतत सतद्रुति सुंदर वस्त्राभूषणों से सज धजकर विवाह मंडप में जब भावर देने के लिए घूमने लगी तब स्वयं अग्निदेव भी मोहित होकर उसे वैसे ही चाहने लगे जैसे सुखी को चाहा था विविधा सुरगंधर्व मुसिद्ध नरो नव विवाहिता सतध्रुति ने अपने नुपुर की झनकार से ही दिशा विदिशाओं के देवता असुर गंधर्व मुनि सिद्ध मनुष्य और नाग सभी को वश में कर लिया था। प्राचीन सर्वे धर्म स्नाता प्रचेत सतद्रुति के गर्भ से प्राचीन बर् के प्रचेता नाम के दस पुत्र हुए वे सब बड़े ही धर्मग्ञ तथा एक से नाम और आचरण वाले थे पिताधिष्ठा प्रजा सर्गे तपसे नव महाविषण दस वर्ष सहस्त्रारे तपसार तपस जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया तब उन सब ने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया वहां दस हजार वर्ष तक तपस्या करते हुए उन्होंने तप का फल देने वाले श्रीहरि की आराधना की यदुक्त पथिधिष्टे न गिरीशेन प्रसिद्ता तपंत पूजयंत संयता घर से तपस्या करने के लिए जाते समय मार्ग में श्री महादेव जी ने उन्हें दर्शन देकर कृपा पूर्वक जिस तत्व का उपदेश दिया था उसी का वे एकाग्रता पूर्वक ध्यान जप और पूजन करते रहे जी ने पूछा ब्रह्म मार्ग में प्रचेताओं का श्री महादेव जी के साथ किस प्रकार समागम हुआ और उन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें क्या उपदेश किया वह सारयुक्त बात आप कृपा करके मुझसे कहिए संगम खलो विषेषिंग शिव जी के साथ समागम होना तो देहधारियों के लिए बहुत कठिन है औरों की तो बात ही क्या है मुनिजन भी सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर उन्हें पाने के लिए उनका निरंतर ध्यान ही किया करते हैं किंतु सहज में पाते नहीं लोककल्पस्य विचरति भवः यद्यपि शंकर आत्मा राम हैं, उन्हें अपने लिए न कुछ करना है न पाना तो भी इस लोक सृष्टि की रक्षा के लिए वे अपने घोर रूपा शक्ति शिवा के साथ सर्वत्र विचरते रहते हैं मैत्रिवाच प्रचेतथ पृथुर्वाक्यम शिवसाधाज साधव दिशं प्रचेच प्रयोस्तपेत श्री मैत्रे जी ने कहा विदुर्जी साधु स्वभाव प्रचेता गण पिता के आज्ञा शिरोधारी कर तपस्या में चित्त लगा पश्चिम की ओर चल दिए समुद्रम उप विस्तृण उपश्यं सो मह सर इव स्वक्ष प्रसन्ना स लीलाशयम चलते चलते उन्होंने समुद्र के समान विशाल एक सरोवर देखा वह महापुरुषों के चित्त के समान बड़ा ही स्वच्छ था तथा तो उसमें रहने वाले मस्यादि जलजीव भी प्रसन्न जान पड़ते थे नील रक्तोत्म भोज खल भरा कर चक्राहंड वन पूजित उसमें नील कमल लाल कमल रात में दिन में और सायंकाल में खिलने वाले कमल तथा इन्धीवर आदि अन्य कई प्रकार के कमल सुशोभित थे उसके तटों पर हंस सारस चकवा और कारण्डव आदि जल पक्षी चहक रहे थे मत भ्रमर सौस्वर्य श्रिष्ठरो मताम पद्म को सर जो दीक्षो उसके चारों ओर तरह तरह के वृक्ष और लताएं थीं, उन पर मतवाले भौरे गूंज रहे थे उनकी मधुर ध्वनि से हर्षित होकर मानो उन्हें रोमांच हो रहा था कमल को उसके पराग परागपुंज वायु के झकोरों से चारों ओर उड़ रहे थे मानो वहां कोई उत्सव हो रहा है तत्र गंधर्व माकरण दिव्य मार्ग मनोहर विशेष्यो राजपुत्रास्ते मृदंग वहां मृदंग पड़ों आदि बाजों के साथ अनेकों दिव्य राग रागनियों के क्रम से गायन की मधुर ध्वनि सुनकर उन राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सहानुगम उपगीयमानवर प्रवरम विविधानुगे तप्त हे मह निखायाभम सितकोचनम इतने में ही उन्होंने देखा कि देवाधिदेव भगवान शंकर अपने अनुचरों के सहित उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं उनका शरीर के समान कांतिमान है कंठ नीलवर्ण है तथा तीन विशाल नेत्र हैं वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत हैं अनेकों गंधर्व उनका श्रेयस गा रहे हैं उनका सहसा दर्शन पाकर प्रचेताओं को बड़ा कुतूहल हुआ और उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया सतान प्रपन्ना भगवान धर्म वत्सल धर्म ज्ञान शील संपन्ना प्रीता प्रीतान वाच तब शरणागत भयहारी धर्मवत्सल भगवान शंकर ने अपने दर्शन से प्रसन्न हुए उन धर्मज्ञ और शील संपन्न राजकुमारों से प्रसन्न होकर कहा श्री रुद्रवाच योजी सद पुत्रित अनुग्रहाय भद्रम व एवं दर्शनम करी महादेव जी बोले तुम लोग राजा प्राचीन बरही के पुत्र हो तुम्हारा कल्याण हो तुम जो कुछ करना चाहते हो वह भी मुझे मालूम है इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है या परम रंग स साक्षात्गुणा जीवसंगिता भगवत वासुदेव प्रपन्ना स प्रिय हिमे जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा जीव जीवस पुरुष इन दोनों के नियामक भगवान वासुदेव की साक्षात् लेता है वह मुझे परम प्रिय है सधर्मनिष्ठ सतजन्म भी पुमाच था मेति तत परम हिमा अव्या भागवतो वैष्णव पदम यथा कलाते अपने वर्णाश्रम धर्म का भली भांति पालन करने वाला पुरुष सौ जन्म के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है और इससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है वह तो मृत्यु के बाद ही सीधे भगवान विष्णु के उस सर्व प्रपंचातीत परम पद को प्राप्त हो जाता है जिसे रुद्र रूप में स्थित मैं तथा अन्य अधिकारिक देवता अपने अपने अधिकार की समाप्ति के बाद प्राप्त करेंगे अथ भागवता योज प्रियास्थ भगवान यथा न मद भागवता नाम लोग भगवत भक्त होने के नाते मुझे भगवान के समान ही प्यारे हो इसी प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और कोई कभी प्रिय नहीं होता इदम विवेक्तम जप्तव्यम पवित्रम मंगलम परम चापी अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूं। इसका तुम शुद्ध भाव से जब करना मैत्री वाचा उदय भगवाह तिव बद्धांजलिन नारायण परोवच श्री मैत्री जी कहते हैं तब नारायण पारायण करुणार्थ हृदय भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उन राजपुत्रों को यह सुनाया श्री रुद्रवाचा। तम्त आत्मा राधता राध्यम सर्वस्मा आत्मरे भगवान रुद्र स्तुति करने लगे भगवान आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए निजानंद लाभ के लिए है उससे मेरा भी कल्याण हो आप सर्वदा अपने निरतिश परमानंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं ऐसे सर्वात्मक आत्म स्वरूप आपको नमस्कार है न नम पंकज नाभामे वासुदेवाय शांता ज सरोच से आप पद्मनाभ समस्त लोकों के आदि कारण हैं भूत सूक्ष्म तदमात्र और इंद्रियों के नियंता, शांत एकरस और स्वयं प्रकाश वासुदेव चित्त के अधिष्ठाता भी आप ही हैं आपको नमस्कार है प्रबोधा जा प्रद्युम्नाजांतरात्मरे आप ही सूक्ष्म अव्यक्त अनंत और मुखाग्नि के द्वारा संपूर्ण लोकों को संहार करने वाले अहंकार के अधिष्ठाता तथा जगत के प्राप्त प्रकृष्ट ज्ञान के उद्गम स्थान बुद्ध के अधिष्ठाता प्रद्युम्न हैं। आपको नमस्कार है नमो नो निरुद्धायाचि केमा परम हंसाया पुनृतात्मरे आप ही इंद्रियों के सावी मनस्तत्व के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध हैं। आपको बार बार नमस्कार है आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्यदेव हैं पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता आपको नमस्कार है स्वर्ग आप वर्ग द्वारा सदै नम नमो हिरण्य विरिया चातुर्होत्रा ते आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वारा द्वार तथा निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले हैं आपको नमस्कार है आप ही सुवर्ण रूप वीर रूप से युक्त और चातुर्होत्र कर्म के साधन तथा विस्तार करने वाले अग्निदेव हैं आपको नमस्कार है नम राम नमः ऊर्जा आप पितर और देवताओं के पोषक सोम है तथा तीनों वेदों के अधिष्ठाता है हम आपको नमस्कार करते हैं आप ही समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले सर्वरस जल रूप है आपको नमस्कार है सर्वसमेहाय विशेषा स्थबीय से नमस्त्रै लोक्यपालाय सलाय आप समस्त प्राणियों के देह पृथ्वी और विराट स्वरूप हैं तथा त्रिलोकी की रक्षा करने वाले मानसिक ऐंद्रिक और शारीरिक शक्ति स्वरूप वायु प्राण है आपको नमस्कार है अर्थलिंगाय नमसे नमोंतर बहिरात्मरे नमा पुण्याय लोकाया अमुस्मे भोरिवर्चस आप ही अपने गुण शब्द के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाले तथा बाहर भीतर का भेद कराने वाले आकाश हैं तथा आप ही महान पुण्यों से प्राप्त होने वाले परम तेजो में स्वर्ग वैकुंठादि लोक हैं आपको पुनः पुनः नमस्कार है प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणेम नमो धर्म विपाका मृत्यवे दुखदाय च आप पितृलोक की प्राप्ति कराने वाले प्रवृत्ति कर्मरूप और देवलोक की प्राप्ति के साधन निवृत्ति कर्मरूप हैं तथा आप ही अधर्म के फल स्वरूप दुखदायक मृत्यु हैं आपको नमस्कार है नमस्त आशी सा मी कारणात्मरे नमो धर्माय विहते कृष्णाया कुठ मे पुरुषाया पुराणाया सांख्य योगेश्वराय च नाथ आप ही पुराण पुरुष तथा सांख्य और योग के अधिश्वर भगवान श्री कृष्ण है आप सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के कारण साक्षात मंत्र मूर्ति और महान धर्म स्वरूप हैं आपकी ज्ञान शक्ति किसी भी प्रकार कुंठित होने वाली नहीं है आपको नमस्कार है नमस्कार है सप्ते समेताय मीढ़ुते हंतात्मरे चेत आकोतिरूपाजा नमोवाचो विभूत आप ही कर्ता कारण और कर्म तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय हैं आप ही अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं आप ही ज्ञान और क्रिया स्वरूप हैं तथा आपसे ही परापश्यंती मध्यमा और वैखरी चार प्रकार की वाणी की अभिव्यक्ति होती है आपको नमस्कार है दर्शनम नोध दीक्षूण देहिभा रूपं प्रभो हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है अथा आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं और जो आपके निज जनों को अत्यंत प्रिय हैं अपने उस अनूप रूप की आप हमें झांकी कराइए आपका वह रूप अपने गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला है स्निग्ध प्रवृद घन श्याम सर्व जतुर्बा सुझात पद्म कोश पलासाक्षर सुनाशिक विभूचनम वह वर्षाकालीन मेघ के समान स्निग्ध श्याम और संपूर्ण सौंदर्यों का सार सर्वस्व है सुंदर चार विशाल भुजाए महामलोहर मुखारविंद कमल दल के समान नेत्र सुंदर भौहें सुगर नाशिका मनमोहिनी दंत भक्ति अमूल कपोल युक्त मनोहर मुखमंडल और शोभाशाली समान कर्णयुगल हैं प्रति प्रहसितांगम अलइकृपोभित लसत पंकज किंजल कम दुकूल मृष्ट कुकुंडल सुरत्ट वलय हनोपूर मे खलम शख चक्र माला उन्मुक्त हास्य काली काली अलकें की केसर के समान फहराता हुआ पीतांबर झिलमिलाते हुए कुंडल चमचमाते हुए मुकुट कंकड़ हार नूपुर और मेखला आदि विचित्र आभूषण तथा शंख चक्र गधा पद्म वनमाला और कौसुभ मणि के कारण उसकी अपूर्व शोभा है सिंहस कंध त्विशो विभ्रं सौ ग्रीब कौसुभम क्षिप्तनी उसके सिंह के समान स्थूल कंधे हैं जिन पर हार के एवं कुंडलादि की कांति छिलमिलाती रहती है तथा कौसुभ मणि की कांति से शोभित मनोहर ग्रीवा है उसका श्यामल वक्षस्थल स्थल श्रीवत्त के रूप में लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण कचौटी की शोभा को भी मात करता है पूरले चक संविघ्न बली बलगू दलोदरम प्रति संक्राम यद नाभ्यावर्त ग उसका त्रिवली से शोभित पीपल के इस पत्ते के समान सुडौल उधर श्वास के आने जाने से हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है उसमें जो भवर के समान नाभि है वह इतनी गहरी है कि उससे उत्पन्न हुआ यह फिर उसी में लीन होना चाहता है। स्वर्णमेखलम जंघोर ओम निम्नजालो सुदर्शनम श्याम वर्ण कटिभाग बेपीताबर और स्वर्ण की मेखला शोभा मान है समान और सुंदर चरण पिंडली झांग और घुटनों के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुघर जान पड़ता है पदासरत अंतरघम भपास्त आपके चरण कमलों की शोभा शरद ऋतु के कमल दल की कांति का भी तिरस्कार करती है उनके नखों से जो प्रकाश निकलता है वह जीवों के हृदयकार को तत्काल नष्ट कर देता है हमें आप कृपा करके भक्तों के भयहारी एवं आश्रय स्वरूप उसी रूप का दर्शन कराइए जगदगुरु हम अज्ञानावृत प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले आप ही हमारे गुरु हैं ये तद्रूप मनुध्ययम आत्मशुद्धिम अभिपिताम यद् यदक्तिगो भेद स्वधर्म अतिष्ठता प्रभु चित्तशुद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को आपके इस रूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए इसकी भक्ति ही स्वधर्म का पालन करने वाले पुरुष को अभय करने वाली है भक्ति भविमता लभ्यो दुर्लभ सर्वदेश स्वराज्यप्यभिमत एकनात्म गति स्वर्ग का शासन करने वाला इंद्र भी आपको ही पाना चाहता है तथा विशुद्ध आत्मज्ञानियों की गति भी आप ही हैं। इस प्रकार आप सभी देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है केवल भक्तिमान पुरुष ही आपको पा सकते हैं तम दुराध्य राध्य सताम दुरापया एकांत भक्त्या कौवां छेद पाद मूलम विना सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ अनन्य भक्ति से भगवान को प्रसन्न करके जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधना से जो है, ऐसा कौन होगा जो उनके और कुछ निर्विष्ट मरण न शौर्यित भ्रुआम जो काल अपने अदम उत्साह और पराक्रम से फड़कती हुई भवों के इशारे से सारे संसार का संहार कर डालता है वह भी आपके चरणों के क्षण में गए हुए प्राणी पर अपना अधिकार नहीं मानता क्षणार्धे ना पिथुले न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगत्यानाम कुमता ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों का यदि आधे क्षण के लिए भी समागम हो जाए तो उसके सामने मैं स्वर्ग और मोक्ष को कुछ नहीं समझता मर्त लोक के तुक्ष भोगों की तो बात ही क्या है कृते अथानी तीर्थ स्नान स्वश सुसत्शीलिम संगमो अनुग्रह स्तवाभो आपके चरण संपूर्ण पाप राशि को हर लेने वाले हैं हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपकी कृति और तीर्थ गंगा जी में आंतरिक और बाह्य स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के पापों को धो डाला है तथा जो जीवों के प्रति दया राग द्वेष रही चित्त आदि गुणों से युक्त है उन आपके भक्त जनों का संग हमें सदा प्राप्त होता रहे यही हम पर आपकी बड़ी कृपा होगी नित्तम बहिर्थ विभ्रम तमो गुहायाम च विशुद्ध महाशत यदक्तिगा अनुगृहत मंजसा मुनिर्विच्टे नु तत्रे गतिम जिस साधक का चित्त भक्ति योग से अनुगृहत एवं विशुद्ध होकर न तो बाह्य विषयों में भटकता है और न अज्ञान गुहारूप प्रकृति में ही लीन होता है वह अनायासी आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता है येदम यद्य विश्व विश्वस्न्न वाति यत तत्तम ब्रह्मा परम ज्योतिराकाशम विस्तृत जिसमें यह सारा जगत दिखाई देता है और जो स्वयं संपूर्ण जगत में भास रहा है वह आकाश के समान विस्तृत और परम प्रकाश में ब्रह्मतत्व आप ही हैं यो मयेदम पुरूपयासयर्त भूय छपयत विक्रय यदेदु सदिवात्मदुस्थया तमात्मतंत्रम भगवन प्रतिमही भगवान आपकी माया अनेक प्रकार के रूप धारण करती है इसी के द्वारा आप इस प्रकार जगत की रचना पालन और संहार करते हैं जैसे यह कोई सद्वस्तु हो किंतु तो इससे आप में किसी प्रकार का विकार नहीं आता माया के कारण दूसरे लोगों में ही भेदबुद्धि उत्पन्न होती है आप परमात्मा पर वह अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होती है आपको तो हम परम स्वतंत्र ही समझते हैं क्रिया क्रियाकलापैर श्रद्धांवित साधु चतंते चता भूत इंद्रियाकरणोपलक्षित वेदे चंते चत एव विदा आपका स्वरूप पंचभूत इंद्रिय और अंतकरण के प्रेरक रूप से उपलक्षित होता है जो कर्मयोगी पुरुष सिद्धि प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कर्मों द्वारा आपके सगुण साकार स्वरूप का श्रद्धा पूर्वक भली भांति पूजन करते हैं वे ही वेद और शास्त्रों के सच्चे मर्मज्ञ हैं तमे तमेक आद्य पुरुष सुप्त शक्ति तय सत्वतमोद्य महान हम खमुदग्निवार आप ही अद्वितीय आदि पुरुष हैं सृष्टि के पूर्व आपकी माया शक्ति सोई रहती है पर उसी के द्वारा सत्व, रज और और गुणों गुणों का भेद होता है, और उसके बाद उन्हीं गुणों से अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल पृथ्वी देवता ऋषि और समस्त प्राणियों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती है श्रेष्ठम सशक्तिदम अनुप्रविष्ट चतुर्विधम परमात्मान फिर आप अपनी ही माया शक्ति से से रचे हुए इन जराजुज, और उद्भिद से चार प्रकार के शरीरों में अंश रूप से प्रवेश कर जाते हैं और जिस प्रकार मधुमक्खियां अपने ही उत्पन्न किए हुए मधु का आस्वादन करती है उसी प्रकार वह आपका अंश उन शरीरों में रहकर इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता है, आपके उस अंश को ही पुरुष या जीव कहते हैं प्रभु आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं अनुमान से होता है प्रणय काल उपस्थित होने पर कालस्वरूप आप ही अपने प्रचंड एवं असह्य वेग से पृथ्वी आदि भूतों को अन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोकों का संहार कर देते हैं जैसे वायु अपने असहली एवं प्रचंड झोंकों से मेघों के द्वारा ही मेघों को तितर बितर करके नष्ट कर डालती है प्रमत्तमुच्चृत्य चिंतया प्रविध लोभम विषय सुलाल प्रम प्रमत्त, प्रमत्त सहसा विपद्य भगवान यह मोहग्रस्त जीव प्रमादवश हर समय इसी चिंता में रहता है कि अमुक कार्य करना है इसका लोभ बढ़ गया है और इसे विषयों की ही लालसा बनी रहती है किंतु आप सदा ही सजग रहते हैं भूख से जीभ लभाता हुआ सर्प जैसे चूहे को चट कर जाता है उसी प्रकार आप अपने काल स्वरूप से उसे सहसा लील जाते हैं विजहाति पंडितो आपकी अवहेलना करने के कारण अपनी आयु को व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चरण कमलों को विसारेगा इसकी पूजा तो काल की आशंका से ये हमारे पिता ब्रह्मा जी और स्वयंभु आदि चौदह मनुओं ने भी बिना कोई विचार किए केवल श्रद्धा से ही की थी अथम परमात्म विश्व रुद्रभयधस्तम अकुत भया भयागति ब्रह्मण इस प्रकार सारा जगत रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल है अथा परमात्मन इस तत्व को जानने वाले हम लोगों को तो इस समय आप ही सर्वथा भय शून्य आश्रय हैं इधम जपत भद्रम वो विशुद्धा अनुपिनदना स्वधर्म अनुति भगवतर्पिताशयाह राजकुमारों तुम लोग विशुद्ध भाव से स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जप करते रहो भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे तमेवात्मा नत्मस्थम सर्वूते सुवस्थित गृणत ध्यान सकृदरि तुम लोग अपने अंतकरण में स्थित उन सर्वूतात्तरयामी परमात्मा हरि का ही बार बार स्तमन और चिंतन करते हुए पूजन करो योगादेश धारियतों मव्रता सर्वा मैंने तुम्हें यह नाम का स्तोत्र सुनाया है तुम लोग इसे मन से धारण कर मुनि व्रत का आचरण करते हुए इसका एकाग्रता से आदर पूर्वक अभ्यास करो इद्माक भगवान विश्वपति भृग्वादीनात्मजा से शिक्षु संस शिक्षता यह स्त्रोत्र पूर्व काल में विस्तार के इच्छुक प्रजापतियों के पति भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजाउत्पन्न करने की इच्छा वाले हम भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था हे व्यम नोदिता सर्वे प्रजा सर्गे प्रजेस्वरा अलना ध्वस्तमस शिक्षु विवधा प्रदा जब हम प्रजापतियों को प्रजा का विस्तार करने की आज्ञा हुई तब इसी के द्वारा हमने अपना अज्ञान निवृत्त करके अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न की थी अथेदम नित्य था युक्त हो जपन नवहित आप देव पराजड़ अब भी जो भगवतपरायण पुरुष इसका एकाग्र चित्त से नित्य प्रति जप करेगा उसका शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा श्रेयसा में सर्वेश ज्ञानम निशेसम इस लोक में सब प्रकार के कल्याण साधनों में मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान नौका पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायास ही इस दुस्तर संसार सागर को पार कर लेता है या इम श्रद्धया युक्त तो मद्गीतम भगवत्म ध्यम यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है किंतु मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जो श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा वह सुगमता से ही उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा विंदते पुरुषो मुस्म दीक्षत्य सत्वरम् मद गीता सुप्रीता थे कवल भगवान ही संपूर्ण कल्याण साधनों के एकमात्र प्यारे प्राप्तव्य हैं अतः मेरे गए गाए हुए इस स्त्रोत्र के गान से तुम्हें उन्हें प्रसन्न करके वह स्थित चित्त होकर उनसे जो कुछ चाहेगा प्राप्त कर लेगा इदम य कल्य उत्था प्राजलि श्रद्धयान्वित्रावर चो मुचते कर्म बंधन जो पुरुष उल में उठकर इसे श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर सुनता या सुनाता है वह सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है परस्य राजकुमारों मैंने तुम्हें जो यह परम पुरुष परमात्मा का स्त्रोत्र सुनाया है इसे एकाग्र चित्त से जपते हुए तुम महान तपस्या करो तपस्या पूर्ण होने पर इसी से तुम्हें फल प्राप्त हो जाएगा इतमद्भागवते महापुराणे पारहसा सहितायां चतुर्थस्कंधे रुद्रगीतम नाम चतुर्वशोध्याय